आयानय प्रथम प्रकाश इताली मंत्र मूल प्रार्थना ओम तमोतो रणयो रू तम क्षेम से क्षित कृणवत स विश्व करेष एक मानो ऋग्वेद नौ सा व्याख्या हे मनुष्यों तमूतय उसी इंद्र परमात्मा की प्रार्थना तथा शरणागति से अपने को ऊत अनतरक्षण तथा बलादी गुण प्राप्त होंगे शूर युद्ध में अपने को यथावत रणयन रमण और रणभूमि में शूरवीरो के गुण परस्पर प्रीत्यादि प्राप्त करावेगा तम क्षेमस्य से क्षित हे शूरवीर मनुष्यों उसी कोषेम अर्थात कुशलता का ताक्षवत करो जिससे अपना पराजय कभी ना हो क्योंकि सह विश्व सो करुणा में सब जगत पर करुणा करने वाला एक है एक ही है अन्य कोई नहीं सो परमात्मा मरुत्वान प्राण वायु बल सेना युक्त ऊती उतये सम्यक हम लोगों पर कृपा से रक्षक हो जिसकी रक्षा से हम लोग कभी पराजय को प्राप्त ना हो पदार्थ तम उसी इंद्र परमात्मा की प्रार्थना आदि से ऊत अनक्षण तथा बल आदि गुण शूर सातौ युद्ध रणयन रमन और शूरवीरो के गुण परस्पर प्रीति आदि प्राप्त करावेगा तम उसी को क्षेम से क्षेम कुशलता का क्षित हे, हे शूरवीर मनुष्यों त्रा रक्षक कृणवत करो सह सो विश्वस्य सब जगत पर करूण से करूणा करुणा करने वाला ईश परमात्मा एक, एक ही है मरुत्वान् वायु बल सेनायुक्त न हम लोगों पर भवतु हो इंद्र पूती रक्षको कुर्वन्तु येम से कर्ता तम तो कुर्वन्तो रणय ये एक विश्व करुण्य शे स मरवाद्रेनाको भवतु